बाज का गीत मैक्सिम गोर्की आवरण एवं रेखांकन रामबाबू अनुराग ट्रस्ट सीमाहीन सागर तट रेखा के निकट अलस भाव से छल चल छला और तट से दूर निश्चल नींद में डूबा नीली चांदी में शराबोर था छत्तीस के निकट छ के निकट दक्षिणी आकाश की मुलायम और रुपहली नीलिमा में विलीन होता हुआ वो मीठी नींद सो रहा था रूई जैसे बादलों के पारदर्शी ताने बाने को प्रतिबिंबित करता हुआ जो उसकी ही भांति आकाश में निश्चल लटके था तारों के सुनहरे बेल बूटों पर अपना आवरण डाले लेकिन उन्हें छिपाए हुए नहीं ऐसा लगता था मानो आकाश सागर पर झुक झुका पड़ रहा हो मानो वह काम लगाकर यह सुनने को उत्सुक हो कि उसकी बेचैन लहरें जो अलज भाव से तट को पखार रही थी फुसफुसा क्या कह रही है आंधी से, से, से, से मुलायम बना रहा था पहाड़ गंभीर चिंतन में लीन थे उनके काले साय उमड़ती हुई हरी लहरों पर अवरोधी आवरणों की भांति पड़ रहे थे मानो वे ज्वार को रोकना चाहते हूँ पानी की निरंतर छल चल छलाहट झागों की सिस्कारियों और तमाम आवाजों को शांत करना चाहते हूं, जो अभी तक पहाड़ की चोटियों के पीछे छिपे चांद की भांति दृश्यपट को प्रावित करने वाली निस्तब्धता का उल्लंघन कर रही थी अल्लाह अकबर नादिर रहीम ओगली ने धीमे से आ भरते हुए कहा वह क्रिमिया का रहने वाला एक वृद्ध कड़ेरिया था लंबा कद सफेद बाल दक्षिणी धूप में तपा दुबला पतला समझदार हम रेत पर पड़े थे साय में लिपटी और काई से ढकी एक भीमा कार उदास और किन्न चट्टान के बगल में जो अपने मूल पहाड़ से टूटकर अलग हो गई थी उसके समुद्र वाले पहलू पर समुद्री सरकंडों और जल पौधों की बंधनवार थी जो उसे सागर तथा पहाड़ों के बीच रेत की सक्री पट्टी से जकड़े मालूम होती थी हमारे अलावा की लपटे पहाड़ों वाले पहलू को आलोकित कर रही थी और उनकी काँपती हुई लौ की परछाइयाँ उसकी प्राचीन सतह पर जो गहरी दरारों से छत हो गई थी नाच रही थी रहीम और मैं मछनियों का शोरमा पका रहे थे जिन्हें हमने अभी पकड़ा था और हम दोनों ऐसे मूड में थे जिसमें हर चीज स्पष्ट अनुप्राणित और बोध गम्य मालूम होती थी जब हृदय बेहद हल्का और निर्मल होता है और चिंतन में डूबने के सिवा मन में और कोई इच्छा नहीं होती सागर तट पर छप रहा था लहरों की आवाज ऐसी प्यार भरी थी मानो में हमारे अलाव से अपने आप गर्माने की याचना कर रही हूँ लहरों के एक रस गुंजन में रह रहकर एक अधिक ऊंचा अधिक आह्लादपूर्ण स्वर सुनाई दे जाता यह अधिक सासी लहरों में से किसी एक का होता जो हमारे पाओ के अधिक निकट रेंग आती थी। सागर की ओर मुंह किए पड़ा था उसकी कोहनिया रेत में धसी थी उसका सिर उसके हाथों पर टिका था और वो विचारों में डूबा दूर धुंधलके को ताक रहा था उसकी भेड़ की खाल की टोपी खिसक उसकी गुद्दी पर आ गई थी और समुद्र की ताजी हवा झुर्रियों की महीन रेखाओं से ढक के उसके ऊंचे मस्तक पर पंखा झल रही थी उसके मुंह से दार्शनिकी उदार प्रकट हो रहे थे इस बात की चिंता किए बिना कि में पैगम्बर को याद नहीं करता शायद वो वहां है इस झाग में पानी की सतह पर वे पहले धब्बे शायद उसी के हों कौन जाने विस्तारहीन काला सागर अधिक उजला हो चला था और उसकी सतह पर लापरवाही से जहां तहा बिखेर दिए गए चाँदनी के धब्बे दिखाई दे रहे थे चांद पहाड़ों की कगारदार झबरीली चोटियों चोटियों के पीछे से बाहर खिसक आया था और तट पर उस चट्टान पर जिसकी बगल में हम लेटे हुए थे और सागर पर जो उसे मिलने के लिए एक हल्की सासे भर रहा था उनिंदा सा अपनी आभा बिखेर रहा था रहीम कोई किस्सा सुनाओ मैंने वृद्ध से कहा किस लिए अपने सिर को मेरी और बिना मुड़े ही उसने पूछा यो तुम्हारे किस्से बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं तुम्हें सब सुना चुका और और याद नहीं वह चाहता था कि उसकी खुशामद की जाए और मैंने उसकी खुशामद की अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गीत सुना सकता हूं उसने राजी होते हुए कहा मैं खुशी से कोई पुराना गीत सुनना चाहता था और उसने मौलिक धुन को कायम रखते हुए एक रस स्वर में गीत सुनाना शुरू कर दिया ऊंचे पहाड़ों पर एक साप रेंग रहा था एक सीलम भरे दर्रे में जाकर उसने कुंडली मारी और समुद्र की ओर देखने लगा ऊंचे आसमान में सूरज चमक रहा था पहाड़ों की गर्म सांस आसमान में उठ रही थी और नीचे लहरे चट्टानों से टकरा रही थी दर्रे के बीच से अंधेरे और धुंध में लिपटी एक नदी तेजी से बह रही थी समुद्र से मिलने की उतावली में राह के पत्थरों को उलटती पलटती झागों का ताज़ पहने सफ़ेद और शक्तिशाली वह चट्टानों को काटती गुस्से में उबलती उफनती गरज के साथ समुद्र में छलांग मार रही थी अचानक उसी दर्रे में जहां साफ कुंडली मारे पड़ा था एक बाज जिसके पंख खून से लथपथ थे और जिसके सीने में एक घाव था आकाश से वहां आ धरती से टकराते ही उसके मुंह से एक चीख निकली और वह हताशापूर्ण क्रोध में चट्टान पर छाती पटकने लगा सांप डर गया तेजी से रेंगता हुआ भागा लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि पक्षी पल दो पल का ही मेहमान है सुरेंगकर वह घायल पक्षी के पास लौटा और उसने उसके मुंह के पास कार छोड़ी मर रहे हो क्या हाँ मर रहा हूँ गहरी उसास हुए बाज ने जवाब दिया खूब जीवन बिताया है मैंने बहुत शुक देखा है मैंने जमकर लड़ाइया लड़ी है आकाश की ऊंचाइया नापी है मैंने तुम उसे कभी इतने निकट से नहीं देख सकोगे तुम बेचारे आकाश वह क्या है निराश शून्य मैं वहां कैसे रह सकता हूँ मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ गर्माहट भी है और नमी भी इस प्रकार सांप ने आजाद पंखी को जवाब दिया और मन ही मन बाज की बेतुकी बात पर हंसा और उसने अपने मन में सोचा चाहे रेंगो चाहे उड़ो अंत सबका एक ही है सबको इसी धरती पर मरना है धूल बनना है मगर निर्भीक बाज ने एकाएक पंख फड़फड़ाए और दर्रे पर नजर डाली चट्टानों से पानी में, में उड़ सकता दुश्मन को भीच देता अपने सीने के घावों के साथ मेरे रक्त की धारा से उसका दम घुट जाता ओह कितना सुख है संघर्ष में साप ने अब सोचा अगर वो इतनी वेदना से चीख रहा है तो आकाश में रहना वास्तव में इतना अच्छा होगा रहना वास्तव में ही इतना अच्छा होगा और उसने आजादी के प्रेमी बात से कहा जाओ और लुड़क करो बाज सिहरा उसके मुंह से गर्व भरी हुआ निकली और काई जमी चट्टान पर पंजों के बल फिसलते हुए वह कगार की ओर बढ़ा कगार पर पहुंचकर उसने अपने पंख फैला दिए और गहरी सांस ली और आंखों से एक चमक सी छोड़ता हुआ शून्य में कूद गया और खुद ही पत्थर सा बना बाज चट्टानों पर लुढ़कता लुड़, हुआ तेजी से नीचे गिरने लगा उसके पंख टूट रहे थे, रहे थे। नदी ने उसे लपक लिया। उसका रक्त धोकर धागो में, में, में भाले गई और समुद्र की लहरें शोक से सिर धुनती चट्टान की सतह से टकरा रही थी पक्षी की लाश समुद्र के व्यापक विस्तारों में भोझल हो गई थी कुंडली मारे सांप बहुत देर तक दर्रे में पड़ा हुआ सोचता रहा पक्षी की मौत के बारे में आकाश के प्रति उसके प्रेम के बारे में उसने उस विस्तार में आंखें जमा दी जो निरंतर सुख के सपने से को सहलाता है। क्या देखा उसने? उस दूसरों की आत्मा को परेशान करते हैं क्या पाते हैं वे आकाश में मैं भी तो बेशक थोड़ा सा उड़कर ही यह जान सकता हूँ उसने ऐसा सोचा और कर डाला कसकर कुंडली मारी हवा में उछला और सूरज की धूप में एक काली धारी सी कौन गई जो धरती पर रेंगने के लिए जन्मे हैं, वे उड़ नहीं सकते इसे भूलकर सांप नीचे चट्टानों पर जा गिरा लेकिन गिरकर मरा नहीं और हंसा। सो यही है आकाश में उड़ने का आनंद नीचे गिरने में हास्यास्पद पक्षी जिस धरती को वे नहीं जानते उस पर ऊप कर आकाश में चढ़ते हैं और उसके स्पंदित विस्तारों में खुशी खोजते हैं लेकिन वहां तो केवल सुन्य है प्रकाश तो बहुत है लेकिन वहां न तो खाने को कुछ है और न शरीर को सहारा देने के लिए ही कोई चीज तब फिर इतना गर्व किस लिए तिरस्कार क्यों? दुनिया की नजरों से अपनी पागल आकांक्षाओं को छिपाने के लिए जीवन के व्यापार में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए ही आकाश को देख लिया है उसमें उड़ लिया मैंने उसको नाप लिया और गिर भी देख लिया हालांकि मैं गिर मरा नहीं उल्टे अपने में, में मेरा विश्वास अब अब और भी दृढ़ हो गया है बेशक वे अपने भ्रमों में डूबे रहे वे जो धरती को प्यार नहीं करते मैंने सत्य का पता लगा लिया है पक्षियों की ललकार अब कभी मुझ पर असर नहीं करेगी मैं धरती से जन्मा हूं और का ही हूं। ऐसा एक पत्थर पर गर्व से कुंडली मारकर जम गया सागर चौदिया का चमचमा रहा था और लहरे पूरे जोर शोर से तट से टकरा रही थी उनकी सिंग जैसी गरज में गर्वीले पक्षी का गीत गूंज रहा था चट्टाने काप रही थी समुद्र के आघातों से और आसमान कांप रहा था दिलेरी के गीत से साहस के उन्मादियों की अब हम गौरव गाथा गाते हैं गाते हैं उनके जश का गीत साहस का उन्माद यही है कि जीवन यही है जीवन का मूल मंत्र ओ, दिलेर बाज। दुश्मन से तूने रक्त बहाया, लेकिन यह समय आएगा जब तेरा यह रक्त जीवन के अंधकार में चिंगारी बनकर चमकेगा और उन अनेक साहसी हृदयों को आजादी तथा तथा प्रकाश के उन्माद से अनुप्राणित करेगा बेशक तू मर गया लेकिन दिल के दिलेरों और बहादुरों के गीतों में तू सदा जीवित रहेगा आजादी और प्रकाश के लिए संघर्ष की गर्वीली ललकार बनकर गुंजता रहेगा हम साहस के उन्मादियों का गौरव गान गाते हैं सागर के पारदर्शी विस्तार निस्तब्ध है तट से छल चल लहरें धीमे स्वरों में गुनगुना रही हैं और दूर समुद्र के विस्तार को देखता हुआ मैं भी चुप हूँ पानी की सतह पर चांदनी के रुपेले धब्बे अब पहले से कहीं अधिक हो गए हैं हमारी केतली धीमे से भुनभुना रही है एक लहर खिलवाड़ करती आगे बढ़ाई और मानो चुनौती का शोर मचाती हुई रहीम के सिर को छूने का प्रयत्न करने लगी से क्या सिर पर चढ़ेगी हाथ हिलाकर उसे दूर करते हुए रहीम चिल्लाया और वह मानो उसका कहना मानकर तुरंत लौट गई लहर को सजीव मानकर रहीम के इस तरह उसे झिड़कने में मुझे हंसने या चौक उठने वाली कोई बात नहीं मालूम हुई हमारे चारों ओर की हर चीज असाधारण रूप से सजीव कोमल और सुहावनी थी शांत था और उसकी शीतल सा की की ने कुछ ऐसा गंभीर चित्र अंकित कर दिया था जो आत्मा को मंत्र मुग्ध करता था और हृदय को किसी नए आत्मबोध की मधुराशा से विचलित करता प्रतीत होता था हर चीज उन्हीं दी थी लेकिन जागरूकता की गहरी चेतना अपने हृदय में सहेजे मानो अगले ही छड़े सभी नींद की अपनी चादर उतारकर उतार कर कर करेंगी अग्निशिखा उन, की, की भांति ठंडा कर देगा और आत्मा को गहरे नीले विस्तारों में उड़ा ले जाएगा जहां तारू के कोमल बेल बूटे भी आत्मबोध का दिव्य गीत गाते होंगे तूफानी पितरेल पक्षी का गीत समुद्र की रुपेली सतह के ऊपर हवा के झोंके तूफान के बादलों की सेना जमा कर रहे हैं और बादलों था समुद्र बादलों तथा समुद्र के बीच तूफानी पितरेल चक्कर लगा रहा है गौरव और गरिमा के साथ अंधकार को चीरकर कर कौंध जाने वाली बिजली की रेखा की भांति कभी वह नीचे उतर आता है इतना कि लहरें उसके पंखों को धुलराती है फिर तेजी के साथ ऊंचे उड़ जाता है तीर की भांति बादलों को चीरता और अपनी भयने छीक से आकाश को गूंजता गुजाता और बादल उसकी इस सहस्पुर्ण चीक, सहस्पुर्ण चीक में चरम का कर उसकी इस इस साहसपूर्ण साहसपूर्ण चीख चीख चीख में में चरम का अनुभव थरथरा उठते तूफान से टकराने की एक हुक होती उसके आवेश और वेगो को उसके गुस्से और जीत में उसके विश्वास की लपक ध्वनित होती समुद्री गल पक्षी भैसे चिचिया उठते चिचियाते कराहते पानी की सतह पर छितर जाते और डर के मारे समुद्र की चरम आह्लाद को जो संज्ञाओं से परे हैं जो सभी है बिजली की गरज और बादलों की गड़गड़ाहट उनकी जान सोख लेती और बुद्ध बुद्धू पेंग्विन चट्टानों की दरारों में गर्दने डाल समझते हैं कि मुक्ति मिल गई एक अकेला तूफानी पितरेल पक्षी ही है जो समुद्र के ऊपर रुपेले झाग उगलती फनफनाती लहरों के ऊपर मंडरा रहा है और तूफान के बादल समुद्र की सतह पर गिरते आ रहे हैं अधिकाधिक अधिकाधिक नीचे, अधिक -अधिक काले और और गीत गाती अधिकाधिकले चल लहरें गरज और गड़गड़ाहट से गले मिलने की उमंगों से भरी ऊंची उठ रही हैं, ऊंची उठती है। उठ जा रही हैं, बिजली कड़कती और दमामा बसता है समुद्र की लहरें हवा के झोंकों के विरुद्ध भयानक युद्ध में कूद पड़ती है और हवा के झोंके उन्हें अपने लौह आलिंगन में जकड़ उनके इस समूचे हरेक कंच भार को चट्टानों पर दे मारते हैं और उनका एक एक कण छितरा जाता है तूफानी पितरेल पक्षी अंधकार को चीरकर कर कौंध जाने वाली बिजली की रेखा की भांति तीर की तरह तूफान के बादलों को बींधता तेज धार की भांति पानी को भीतर से काटता चक्कर लगा रहा है और अपनी चीख से आकाश गुंजा रहा है दानों की भांति सदा अट्टहास करते और सुबकते तूफान के काले दानों की भांति पर निर्बाध मडरा रहा है तूफान के बादलों पर अट्टहास करता आनंदातिरेक से सुबकता बिजली की गरज में थकान की भनभनाहट वह सुनता है इस दानों की बुद्धि से वह छिपी नहीं रहती उसका विश्वास है कि बादल सूरज की सत्ता को मिटा नहीं सकते यह कि तूफान के बादल सूरज की सत्ता को कभी नहीं मिटा सकेंगे नहीं कभी नहीं मिटा सकेंगे समुद्र गरजता बिजली कड़कती है समुद्र के व्यापक विस्तार के ऊपर के बादलों में नीली बिजली खोनती है लहरें उछल विद्युत अग्नि बाढ़ों को लपकती और उन्हें ठंडा कर देती है और उनके सरपील प्रतिबिंब बल खाते और बूझते समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं तूफान तूफान टूट पड़ेगा। लेकिन तूफानी पक्षी है कि अभी भी गौरव और गरिमा से भरा बिजली की कड़क और बादलों की गरज के बीच और गरजते चिंगारते समुद्र के ऊपर मंडरा रहा है और उसके चीख में चरम आह्लाद की ध्वनि है विजय की भविष्यवाणी की भांति आए तूफान अपने पूरे गुस्से के साथ आए अनुराग ट्रस्ट